द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री अभय भक्ति वेदांत स्वामी उपाधि के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय लहरी सामान्य भक्त द्वितीय लहरी साधन भक्ति साधन भक्ति के अंदर अंतर्गत दो विभाग है वैदि भक्ति और रागानुगम भक्ति वैद्य भक्ति हमने समाप्त कर लिया है एक बार और अभी रागानुगम भक्ति का अध्याय चल रहा है उसका प्रकरण चल रहा है जो शिण प्रभुपाद के अनुवाद के अनुसार पंद्रहवा प्रकरण है इसमें दो प्रकार प्रकार की रागानुगा दो प्रकार के राग का वर्णन किया इंद्रिया और संबंध रूपा तो इनके बारे में भेद थोड़ा हमने सुना। अभी के में आगे बढ़ेंगे ज्ञान शाला क्या चक्षुरोन्मील तस्म श्रीगुरव महा श्री चैतन्य मनोभीषण स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वपदा वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री रूप्र जातम सह गण रघुनाथ तम सजीव साइतम सवधूत परीजन सहितैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणता श्री विशाखान्तांश श्रीकृष्णचैतन्यभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तृवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे तो रागानुगा भक्ति के विषय में चर्चा चल रही है तो पहले राग राग के विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं क्योंकि रागानुगा भक्ति एक राग प्राप्त किए हुए जो भक्त हैं उनका अनुगमन करने वाले को रागानुगह कहते हैं इसलिए सबसे सबसे पहले तो राग जिनको आत्मिक हो गया है अर्थात जिसकी भक्ति राग के अनुसार चलती है हमेशा ऐसे भक्त का वर्णन या ऐसी भक्ति का वर्णन अर्थात राग क्या होता है इस विषय का वर्णन रागानुगाह से पहले आवश्यक है तो इसलिए रूप गोस्वामी रागात्मी जो भक्त है जो सिद्ध अवस्था में होते हैं कृष्ण प्रेमावस्था में उसका वर्णन करते हैं और उसके माध्यम से मुख्य रूप से राग किसको कहते हैं कर रहे हैं, रूप गुरुस्वामी और राग को बताया कि पहले विधि के अनुसार भक्ति करते हैं स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता है भक्ति के प्रति कृष्ण की इंद्रिय के प्रति किंतु स्वाभाविक हमारा जो आकर्षण रहता है अपनी इंद्र तृप्ति के प्रति रहता है तो जब भक्ति स्वाभाविक आकर्षण से बड़ा उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है वहां से रागानुगा स्टेज में या उस स्तर पे कोई जा पाता है उसके पहले नहीं तो इसलिए पहले राग का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे रोग को स्वयं प्रश्न है अभी प्रश्न है कि दो है वैद्य और रागा। तो क्या राग स्तर पे आने पर के लिए भक्ति के लिए भक्ति नियम पूरी तरह पालन किए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए यहां पे उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। भौतिक हमारी सोच रहती है कि हमको सीईओ बनना है तो पहले ये सब से पास होने चाहिए फिर सीईओ बनेंगे यहाँ पे हमारा ध्यय रागानुगम बनना नहीं है हमको हमारा जो अधिकार है हमारी जो स्थिति है हमारा जो स्तर है उसके अनु हम हमारा देव भक्ति करना ही है लेकिन कौन से स्तर पे हम है उसके अनुसार करना होगा तो इसलिए राग को भी यहाँ पे विश्लेषण करके बताया है और जब तक उस, उस पर नहीं आते तब तक वैदिक भक्ति तो सबको करनी ही है राग राग के स्तर पे पहुंचने पर भी कोई वैदिक भक्ति कर सकता है ऐसा नहीं है कि राग के स्तर पर पहुंच गया तो वैदिक भक्ति करेंगे निर्पन्न तो हो जाएगा तो इसलिए उस प्रकार से उसको जैसे हम कॉरपोरेट्स में टारगेट बना के चलते हैं कंपनी में कि अभी सीईओ लेवल तक पहुंचना है तो ये ये सब स्टेज से पास होंगे तब उधर पहुंचेंगे तो उसको ध्यान में रख कर के <गए> जो सब पालन करते हैं। उस प्रकार जवैदी भक्ति पालन नहीं होती है ऐसे लागू होंगे मतलब वहां पे जरूरी नहीं है कि ये सब अंग पालन करें वो जिस प्रकार से भावना है भगवान के प्रति भावना अंतरंगा शक्ति उत्पन्न कराती है उस प्रकार से सेवा होती है उसमें कभी इसके अनुसार होगा कभी इसके अनुसार नहीं होगा हाँ।, हाँ इसलिए अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है तो इसलिए इसमें उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए हमको यहाँ तक पहुंचना है हो सकता है कि हम विधि भक्ति में लगे रहें लेकिन राग, राग मार्ग में नहीं पहुंचे राग उसमें जब तक अंतरंगा शक्ति की कृपा नहीं होती है वो हमको स्वीकार नहीं कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट करने के लिए तो तब तक, तक उसमें प्रवेश नहीं है इसलिए ये उस प्रकार सा नहीं है कि ये करके प्रवेश हो ही जाएगा और ना तो ऐसा है कि वैदिक भक्ति जो कर रहे हैं उनके ऊपर अंतरंगा शक्ति की कृपा नहीं है उनके ऊपर अंतर अंतरंगा शक्ति की कृपा है क्योंकि बिना कृपा किसी की भक्ति में प्रवेश नहीं होता है तो उनके ऊपर गुरु के माध्यम से शास्त्रों के माध्यम से कृपा है तो ऐसे और सामान्य रूप से वैधि भक्ति पालन करनी चाहिए राग पर पहुंचते हैं तब पहुंच जाते हैं उसको अलग से उसके लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि मैं अभी राग मार्ग पर पहुंच जाऊंगा तो सहज्य बनने का बहुत चांस है क्योंकि सबको लगता है कि मुझे जो भी प्रेरणा मिलती है वो अंतरंगा शक्ति से प्राप्त होती है तो वो दो प्रकार के तो रा, राजकीय व्याख्या दी कि जब नियमों के बिना स्वतः जब भक्ति और भगवान की प्रसन्नता की तरफ आकर्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाए उसके ऊपर निर्भर रहे हमारी भक्ति तो उसको राग कहते हैं मतलब हमारी भक्ति नियमों के ऊपर निर्भर नहीं है उसके लिए आपको फिलोसॉफिकल वो नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान इसलिए मैं उनकी सेवा करना चाहिए तो ये सब नहीं है स्वतः राग उत्पन्न है एक संबंध उत्पन्न है तो राग है और ये राग ही जिसका आधार है वो सब शुद्ध भक्त प्रेम भक्ति में जो होते हैं उन सबकी भक्ति का आधार राग ही होता है कोई भी रस न हो दास्य माधुर्य में राग प्रधान रहता है कि राग में ही वो भक्ति करते हनुमान जी को ये नहीं सोचना पड़ता है कि क्योंकि राम भगवान है इसलिए मैं उसका सेवक ऐसा हो। नहीं होता है उनका स्वाभाविक आकर्षण है उसके प्रति तो राग आदमी भक्त बोले और जिनका थोड़ा सा राग उदय हो चुका है स्वाभाविक रूप से थोड़ा आकर्षित भक्ति की तरफ और वो स्वाभाविक रूप से अपाकर्षण है उसका इंद्र तीर्थ की तरफ ऐसा व्यक्ति जब रागनुगर स्टेज पे आ गया है काफी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं उस समय तब वो ऐसे कोई राग आत्मिक का जो भक्त है उनका अनुगमन करना करता है तब उसको राग अनुग कह सामान्य रूप से राग अनुग यदि आप कहें तो कोई भी व्यक्ति कोई भी भक्त जो आचार्यों के आदेशों का गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का स्वेच्छा से पालन कर रहा है उसके लिए पूरा प्रयासरत है उसका अनुगमन कर रहा है गुरु साधु शास्त्र का तो वो अनुग है क्योंकि गुरु साधु शास्त्र सब आचार्य गण राग ही राग वाले ही है उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं तो रागानुगा उस तरह से तो हो ही गए इसलिए यह नहीं समझे कि रागानुगा है और बाकी का तो रागानुगा नहीं है लेकिन यहां पर विशेष रूप से पारिभाषिक शब्द की तरह उपयोग किया गया है रागानुगा मतलब जिसका स्वतः आकर्षण उत्पन्न हो चुका है बाकी को वैदिक भक्त कहते तो रागात्मिका उसको अनुगमन करने वाले रागानुगा तो इसलिए राग शब्दों का विश्लेषण करके उसको यहाँ पे समझाते हैं शिल और रूप गोस्वामी और उसके दो प्रकार बताए हैं एक है हैूपा और दूसरा है संबंध रूपा कि संबंध के माध्यम से आकर्षण तो वो दो विभाग हैं उसको दिखाने के लिए कुछ प्रमाण दे दिए रूप गोस्वामी ने जिसमें दोनों विभाग एक साथ थे उसका विस्तार में वर्णन नहीं किया था लेकिन ये श्लोक से कि काम क्रोधा भयादेशाद इत्यादि इत्यादि करके वो बताया अभी उसमें काम रूपा जो है काम रूपा रागानुगा या रागात्मिका भक्ति तत्र काम रूपा सा काम रूपा संभोग तृष्णाम या नयती स्वता तो ले लिया था एक मिनट ये श्लोक मुझे याद है मैंने लिया था इसका एक भाग हो गया था हम्म देख रहा हूँ कहां से अच्छा ये श्लोक है उसके लिए हम्म तु व्रजदेवीशु सुप्रसिद्धा विराजते ये कामरूपा जो इंद्रिया की बात हुई थी तो वो ब्रज देवियों में मतलब गोपियों में सुप्रसिद्ध रूप से विराजमान है ये काम भक्ति आसाम प्रेम आसान विशेषोयम प्राप्त काम मधुरी तत्त क्रीड काम कामच्य बुध तथा संत्रे गोपराम गोपाणाम काम इत्यगमत प्रथाम यहाँ पे ये बताया है काम शब्द क्यों उपयोग हो रहा है यहाँ पे ऊपर लिखते हैं भगवान की सेवा की यह उत्कृष्ट इच्छा व्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है और वह भी विशेषकर गोपियों में कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे कामवासना के रूप में बतलाया जाता है। प्रेम हैदान काम इति उच्यते बुध क्यों क्योंकि इतना तीव्र प्रेम है कि जैसे हमने आई थिंक मैंने बताया था कि वो उसके बाहरी जो लक्षण प्रकट होते हैं वो बहुत ही काम के समान दिखते हैं कामवासना के समान इसलिए काम भी कहा जाता है उसको कवि चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्ण कविराज गोस्वामी ने कामवासना तथा तो सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है काम का अर्थ है कामवासना वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा और दिव्य इच्छा का अर्थ है यहाँ प्रेम का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है उसके मतलब बहुत ही बहुत ही तीव्र इच्छा रहती है ये भौतिक जगत में इससे तीव्र और कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता इसलिए बद्ध बद्धजन भी बद्ध जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की कामवासना जैसा वर्णन करते हैं मैंने भक्त चश्मा को <laughs> इसलिए विद्वत्जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की कामवासना जैसा वर्णन करते हैं किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए यह तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है इसलिए कभी कभी कामवासना वासना की तरह वर्णन कर देते हैं बता देते हैं कि और कुछ इस भौतिक जगत में तुलना करने के लिए और कुछ है नहीं जैसे भगवान की आंखों को कमल जैसी बताते हैं कमल से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है भरोसे जगत में जिससे तुलना की जा सके लेकिन कमल भगवान की आंखों जैसा ऐसा बोलना चाहिए एक तरह से तो उस तरह से यहां पे काम शब्द उपयोग हो जाता है तो भूपोष्वामी इसके लिए एक तंत्र शास्त्र से उधरण दे रहे हैं कि प्रेम एवं गोप राम काम इति इतिगमत प्रथाम कि जब ये गोप रमा अर्थात गोपिया जो हैं उनका जो प्रेम है वही काम की तरह बताया जाता है लेकिन वास्तव में वो प्रेम है प्रेम एवं वो प्रेम ही है लेकिन काम के रूप में बताया जाता है उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे तो अभी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने कामवासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा की विधि अत्यंत की अत्यंत प्रशंसा की है इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है चुकी तरून तथा समझ लिया जाता है दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं इसीलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर कुब्जा की कामवासना कामवासना को प्रायः काम वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव रहती थी किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्रायः संसारी थी अतः वह उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है यहाँ पे काम शब्द उपयोग कर लेते हैं लेकिन वो वास्तव में प्रेम है ये यह यहाँ पे बता रहे हैं और स्थापित यह कर रहे हैं। यदि ये काम होता तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए थे और सभी स्त्रियों से दूर रहते थे तो वो कैसे इसकी सराहना करते हैं? उसी प्रकार से उद्धव जी क्यों गोपियों के चरण रथ प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं और इसी तरह से अन्य जगह पर भी ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण रूप से मुक्त थे ब्राह्मलिंग थे जिनको नग्न देख करके जो स्त्रियां थी उन्होंने भी स्वयं अपना शरीर नहीं ढके थे ये समझ करके ये तो काम से परे हैं क्योंकि तो व्यासदेव के आने पर स्त्रियों ने शरीर ढक लिए थे तो व्यासदेव से भी ऊपर इस प्रकार से शिव सुखदेव गोस्वामी जो दिखा रहे हैं कि वो बद्ध जीव नहीं मुक्त जीव है वो भी जब भागवतम सुनते हैं तो उसे आकर्षित होते हैं और वो गोपियों की लीलाओं का वर्णन करते हैं भागवतम में और उसमें वे आनंद का अनुभव करते हैं कैसे संभव है यदि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रद काम वासना है वो तो. काम तो से तो पहले से परे से ये सब लोग तो इसलिए काम वासना नहीं है लेकिन दिखती काम वासना देखिए क्योंकि तीव्र इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने की इसलिए क्रिया भी उस प्रकार जो होती है क्रिया को देखकर करके ऐसा लगता है कि ये काम वासना है इसलिए जो मुक्त जीव नहीं है उसके लिए ये जो रास लीला है या इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको सुनना और उसके चित्र देखना ये सब वर्जित है भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर भक्ति नो ठाकुर के पास गए एक बार और भक्ति विनोद ठाकुर को अपनी इच्छा प्रकट की गीत गोविंद पुस्तक के विषय में गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी की पुस्तक है राधा कृष्ण लीला के ऊपर जो बहुत प्रसिद्ध है अभी तो भक्ति सिद्धांश ठाकुर इसको पब्लिश करना चाहते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि ये तो मुफ्त जीवो का ग्रंथ है आप यदि पब्लिश करना चाहते हो तो इसकी दो कॉपी केवल प्रिंट करना दो ही प्रति बनाना इसकी एक आपके लिए और एक मेरे लिए और ज्यादा इसकी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई है नहीं इसको योग्य इसको सुनने के लिए तो इस प्रकार से यहाँ पे शिल प्रभुपाद भी तात्पर्य में इसी प्रकार से बता रहे हैं तो इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि भक्त लोग आसानी से सोचते हैं या आकर्षण होता है उनको भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के प्रति सेमिनार देने का मन होता है इसके पढ़ करके चर्चा करने का मन होता है इसके बारे में और अधिक समझने का मन होता है ये सब माया की चाल है सहजिया बनाने के लिए इसके बारे में आपको भर भर के पुस्तकें अभी प्राप्त होंगी इस्कोन में भी क्योंकि शिल प्रभुपाद जिससे जरा भी प्रसन्न नहीं है इस्कोन में भी आपको ये सब पुस्तकें मिलेगी श्रीमती राधा रानी के ऊपर गोपियों के ऊपर हमारे आचार्यों की पुस्तकें भी क्यों नहीं हो वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए उज्जवल नीलमणि है रूप गोस्वामी के ये भी हम रूप गोस्वामी की पढ़ रहे हैं लेकिन वो उज्ज्वल नीलोम रघु गोस्वामी की पुस्तक है वो मुक्त लोगों के रघुनाथ गोस्वामी दौस, की मुक्त आचरित है और ऐसे भर भर के प्रयोजन तत्वों के ऊपर पुस्तकें लिखी है हमारे ही आचार्यों ने खासकर गौरिया वैष्णव आचार्यों ने राधा कृष्ण लीला के ऊपर जिसमें हमारा प्रवेश नहीं इसी प्रकार से राधा कृष्ण के ऐसे अलग अलग चित्र भी बनाते हैं वो भी इस खंड में बहुत उपलब्ध है जो शिल प्रभुपात के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है जिसमें राधा और कृष्ण बहुत ही पास पास और इस प्रकार की स्थिति में होते हैं कि वो एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका जैसे लगे लेकिन वो अलाउड नहीं है काफी फेमस है ऐसे पोस्टर्स मिलते हैं इस इसको में भक्तों के घर में भी प्राप्त होते हैं एक बार हम भावनगर में थे गुरु महाराज प्रचार करने के लिए गए थे साथ में गए थे तो जिस घर में गुरु महाराज रुके थे एक भक्त का घर था तो वहां पे बड़ी बड़ी पोस्टर थे चित्र थे राधा कृष्ण लीलाओं के तो रास लीला का था फिर एक को पोस्टर था जिसमें राधा और कृष्णा दोनों एकदम पास पास बैठे हैं और भगवान कुछ हाथ रख रहे हैं श्रीमती राजा रानी के ऊपर इस प्रकार के कई पोस्टर है तो गुरु महाराज बोले ये सब प्रभुपाद के समय नहीं थे ये सब उसके बाद ला करके रख दिए गए हैं इससे प्रभुपाद पसंद नहीं है सब लोग इस प्रकार के पोस्टर देखे तो ये चीजें है सत्य होने पर भी वो वस्तु का वो विवरण नहीं होना चाहिए हमारे हमको उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए तो इसलिए क्योंकि हम उसको काम समझ बैठेंगे वो लोग जो वर्णन भी करते हैं जो शब्द भी आते हैं मान लो रासलीला का ही वर्णन चल रहा है तो उसमें जो सब शब्द बोलते हैं गोपियां और कृष्णा तो वो सब शब्द भी उसी प्रकार के रह, रहते हैं जिससे हमको यही लगेगा कि ये तो काम ही है इसमें तो कहा प्रेम है ये तो हमारे जैसा ही है और वो चीजें हमारी स्फुरित हो जाती है तो इसलिए बहुत कड़ी मनाही है इन चीजों में ध्यान देने की बहुत गुरु महाराज का एक प्रवचन है अंग्रेजी में चैतन्य चरितमृत पे डिजायर एंड प्रेम रसा विस्तार के लिए उसको सुन सकते हैं तो ये कामरूपा इसका वर्णन हुआ दूसरी है संबंध रूपा राग आत्म का भक्ति दूसरी संबंध रूपा है या राग एक संबंध रूप राग विभाजित है इस संबंध रूप में है संबंध रूपोंदे प्रवृत्मा वल्लवामता विष्णुनालतादेशान यदेश्य ज्ञान यदेश्य ज्ञान शून्यवादेशगे प्रधानता नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है तथ्य तो, तो यह है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है ना ही उनकी माता किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है वृष्णिगण वृष्णिगण भी जो द्वारका में रहते थे ऐसा ही अनुभव करते थे इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमयी प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है वैदि भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है है ना वेदिक भक्ति में ये सब का तर्क करने का मतलब नहीं समझने का प्रयास करेंगे अरे ये कैसा था वैसा था यहाँ पे ये यह हुआ कि वो, <laughs> वो नहीं होता है इसमें इसमें तो समय की रहा देखो अपने आप वृत होता है जैसे एक बच्चा होता है और जब तक बच्चा होता है तब तक, तक कितना भी प्रयास करे एक प्रेमी और प्रेमी या पति पत्नी के बीच जो यौन संबंध है उस विषय में समझने का वो जो आकर्षण है स्त्री पुरुष आकर्षण उसको समझने का कितना भी प्रयास करे कितनी भी पुस्तकें पढ़े कितनी भी एग्जाम्स लिखे कितने भी तर्क वितर्क से समझने का प्रयास करे वो उसमें उत्पन्न नहीं होने वाला है वो समझ नहीं पाएगा अगर मान लो कुछ भी नहीं करा है कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ भी नहीं किया है इस विषय में लेकिन जब उम्र आती है तो स्वतः उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार से राग की बात कि जब वो स्तर आता है तब वो समझ में आने लगता है तब तक उसको पूरा टेबल चार्ट इत्यादि बना करके समझने का कोई मतलब नहीं है पॉइंट प्रेजेंटेशन करके उसके ऊपर सेमिनार्स करके उसका कोई अर्थ नहीं है गलत समझ सकते हैं लेकिन सही समझना कठिन है उसमें क्योंकि ये राग की बात है ये भावना की बात है ये भावना कोई शब्दों में थोड़ी ना समझी जाती स्वाद भी होता है तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता कोई आपको पूछेगा कि आ, कोई आपको पूछेगा कि गन्ने का स्वाद कैसा होता है तब बोलोगे मीठा होता है मीठा तो कैसा मीठा चीनी जैसा मीठा गुड़ जैसा मीठा संतरे जैसा मीठा कैसा मीठा तो उसका कोई वर्णन नहीं है कितना भी समझने का प्रयास करेंगे एक उससे अच्छा एक गिलास गन्ने का जूस बना के उसको दे दो वो पी लेगा सभी प्रश्नों का समाधान तो ये उस प्रकार की बात है यहाँ पे जब वो स्तर पे पहुंचते समाधान है इसलिए इन चीजों को हम पढ़ते हैं भक्ति है भाव है आगे के आने वाले जो भी तीन पूरे विभाग हैं। वो पढ़ने चाहिए ठीक है पढ़ तो सकते हैं पढ़ने चाहिए ठीक है लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हम समझने वाले नहीं है धीरे धीरे धीरे धीरे जब वो स्तर आएगा वो चीजें स्वतः समझ में आने लगी फिर पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में जब तक तो इतना समझ में आएगा कि हाँ आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे भाव और सब है हमारे भौतिक जगत में जो सब है ऐसा नहीं हम उधर जाकर के निरस्त होने वाले हैं सब छूट जाएगा कुछ मिला नहीं तो क्या होगा वो चिंता छोड़ो वो सब है उधर ज्यादा ज्यादा तीव्र रूप में है इतना समझ में आता है तो ये यहाँ पे संबंध रूपा भक्ति के विषय में बताया ये संबंध रूपा भक्ति देखिए इसमें संबंध है पहले से तो संबंध होने के कारण वो ऐसा नहीं है कि कोई नियमों के ऊपर आश्रित है लेकिन पहले जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है तो भावना पहले से है उसमें संबंध से ही है वो उसको अलग से अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ी प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध है वो ऐसा नहीं कि पहले से था लेकिन वो उत्पन्न हो गया वो भी उसी प्रकार से संबंध एक तरह से है लेकिन वो एक आ, काम वासना के ऊपर आधारित है इसलिए वो काम रूपा भक्ति पिता नहीं तो के हो है स्वरूप ये रुब समझ मैं ऐसा प्रयास नहीं करूंगा उसको समझने का क्योंकि बर्फ होता नहीं है उधर तो पहले से ही एक संबंध तो है ही ऐसा नहीं है कि गोपियों का जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ वो पहले नहीं था वो इंद्रिया आकर्षण के कारण बना ऐसा नहीं है इसलिए भेद हो जाएगा उसमें नहीं तो लेकिन जो कारण से गोपियां भगवान से आकर्षित होती हैं और जो कारण से यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होती है दोनों कारण में थोड़ा भेद हो सकता है दोनों ही प्रसन्न करना चाहते हैं दोनों ही भगवान की सेवा कर इसलिए अंत तो वही कारण है लेकिन माध्यम जो बन रहा है निमित्त कारण एक में काम है काम मतलब प्रेम ही लेकिन इंद्रिय आकर्षण के रूप में दिखाई देने वाला और दूसरे में संबंध रूप में दिखाई देने वाला है वही प्रेम ऐसा और तो ज्यादा इसके ऊपर विचार करने की योग्यता नहीं है मेरी फिर कल से हम शुरू करेंगे रागानुगा भक्ति की प्रात्रता यह हम पंद्रह सोलह अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं कल से हम शुरू करेंगे रागानुगा भक्ति की पात्रता मतलब कौन पात्र है रागानुगा भक्ति के लिए शील प्रभुपाद की जाय श्री भक्ति रसाम सिंधु की जाय श्रीलगु स्वामी प्रभुपाद की जाय गौर प्रेमानंदे